फिर सेनापति अपनी सेना के वृत्तों को क्या आज्ञा देवे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सभापतियों को योग्य है कि सेना में दो प्रकार के अधिकारी रखें उनमें एक सेना को लड़ावे और दूसरा अच्छे भाषाओं से योद्धाओं को उत्साहित करे जब युद्ध हो तब सेनापति अच्छी प्रकार परीक्षा और उत्साह से शत्रुओं के साथ ऐसा युद्ध करावे कि जिससे निश्चित विजय हो और जब युद्ध बंद हो जाए तब उपदेशक योद्धा और सब सेवकों को धर्म युक्त कर्म के उपदेश से अच्छे प्रकार उत्साहित करे ऐसे करणहार मनुष्यों को कभी पराजय नहीं होता भावार्थ कोई भी मनुष्य विद्या और अच्छे भोजन पान के बिना पराक्रम को प्राप्त होने को समर्थ नहीं और इसके बिना सत्य का ज्ञान और विजय नहीं हो सकता फिर किस प्रकार के सभा अध्यक्ष का सत्कार करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो सब सत्कार करे शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर परोपकारी हो उसको छोड़ के अन्य को सेनापति आदि अधिकारों में कभी स्थापन न करें फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे मनुष्यों तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो कि क्या तू सबसे बड़ा है क्या तेरे तुल्य कोई भी नहीं है क्या कोई तेरे जीतने को भी समर्थ नहीं है इससे तू निराभिमानता से सावधान होकर वार्ता कर फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग जो सहाय रहित भी निर्भय होकर युद्ध से नहीं हटता तथा अत्यंत शूर है उसी सेना का स्वामी करो भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग जो दरिद्र को भी धन युक्त आलसियों को पुरुषार्थी और श्रमण रहितों को श्रमण युक्त करे उस पुरुष ही को सभा आदिका अध्यक्ष करो कब यहां हमारी बात को सुनोगे और हम कब आपकी बात को सुनेंगे ऐसी हम आशा करते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम लोग जो शत्रुओं के बल का हनन करके तुमको दुख से हटाकर सुख युक्त करने में समर्थ हो तथा जिसके भय और पराक्रम से शत्रु नष्ट होते हैं उसे सेनापति करके आनंद को प्राप्त हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है अपनी सेना के पति और वीर पुरुषों की सेना के बिना निज राज्य की शोभा रक्षा नहीं हो सकती जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के बिना स्थित और वायु के बिना जल का आकर्षण करके बरसाने के लिए समर्थ नहीं हो सकती वैसे सेना अध्यक्ष के बिना और राजा के बिना पजा आनंद करने को समर्थ नहीं हो सकती फिर उसके संबंध गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे गोपाल की गोव, जल, रस को पी, निज सुख को बढ़ा कर आनंद को बढ़ाती है वैसी ही सेना अध्यक्ष की सेना और सूर्य की किरण औषधियों से वैद्यक शास्त्र के अनुकूल वा उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर विजय और प्रकाश को करके आनंद कराती हैं फिर वे क्या करती हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुपतोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि सामग्री बल और अच्छे नियमों के बिना बहुत राज्य आदि के सुख नहीं प्राप्त होते इस हेतु से यम नियमों के अनुकूल जैसा चाहिए वैसा इसका विचार करके विजय आदि धर्म युक्त कर्मों को सिद्ध करें फिर उस राजा के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ यहां वाचिक उपमा अलंकार है वही सेनापति होने के योग्य होता है जो सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं का हंता और अपनी सेना का रक्षक है फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य आकाश में रहन हारे मेघ का छेदन कर भूमि में गिराता है वैसे पर्वत और किलों में भी रहन हारे दुष्ट शत्रुओं का हनन करके भूमि में गिरा देते हैं इस प्रकार के बिना राज्य की व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती अब राजा का सूर्य के समान करने योग्य कर्म का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को जानना चाहिए कि ईश्वर की विद्या वृद्धि की हानि और विपरीतता नहीं हो सकती सब काल सब क्रियाओं में एकरस शिष्ट के नियम होते हैं जैसे सूर्य का पृथ्वी के साथ आकर्षण और प्रकाश आदि संबंध है वैसे ही अन्य भूगोलो के साथ क्योंकि ईश्वर के स्थिर किए नियम का अवविचार अर्थात भूल कभी नहीं होती फिर सेनापति के योग्य कर्म का उपदेश करते हैं भावार्थ सबका अध्यक्ष राजा सबको प्रकट आज्ञा देवे सब सेना वा प्रजास्थ पुरुषों को सत्य आचरणों में नियुक्त करे सर्वदा उनकी जीविका बढ़ा के आप बहुत काल पर्यंत जिवे अब अगले मंत्र में प्रश्नोत्तर से राज धर्म का उपदेश किया है भावार्थ जो 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और अन्य शुभ गुणों से युक्त होते हैं वे विजयादि कर्मों को कर सकते हैं जैसे राजा सेनापति को अपनी सेना के सब नौकरों की व्यवस्था को पूछे वैसे सेनापति भी अपने अधीन छोटे सेनापतियों को स्वयं सब वार्ता पूछे ज वैसे राजा सेना पति को आग्या देवे वैसे स्वयंग सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य कर्म की आग्या देवे भावार्थ हे विद्वान किस साधन वा कर्म से अग्न विद्या को प्राप्त हों और किससे ज्ञान और क्रिया रूप यज्ञ सिद्ध होवे किस प्रयोजन के लिए विद्वान लोग यज्ञ का विस्तार करते हैं फिर ईश्वर और सभा आदि के अध्यक्षों को कैसे जानें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि असाधारण उत्तम करने सदा सुख देन हार धार्मिक मनुष्यों के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को सुख देने का उपदेश किया करें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 वे ही धार्मिक पुरुष हैं जिनका शरीर मन और धन सबको सुखी करे वे ही प्रशंसा के योग्य हैं जो जगत के लिए प्रयत्न करते हैं इस सुक्त में सेनापति के गुण वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की संगति पूर्व सुक्तार्थ के संग जाननी चाहिए यह 84वां सुक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ फिर वे सेनाध्यक्ष आदि कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचिक लुक्तोपमा अलंकार है जैसे अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त हुई प्रतिव्रता स्त्रियां आत्मा स्त्रीवत सदा अपनी स्त्रियों से प्रसन्न ऋतुगामी पति लोग अपनी स्त्रियों का सेवन करके सुखी और जैसे सुंदर बलवान घोड़े मार्ग में शीघ्र पहुंचा के आनंदित करते हैं वैसे धार्मिक राजपुरुष सब प्रजा को आनंदित किया करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जैसे वायु वृष्टि का निमित्त होकर उत्तम सुखों को प्राप्त करते हैं वैसे सभा अध्यक्ष लोग विद्या से सुसिक्षित होकर परस्पर उपकारी और प्रीति युक्त होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जैसे वायुओं के अनेक सुख और प्राण के बल से पुष्टि होती है वैसे ही शुभ गुण युक्त विद्या शरीर और आत्मा के बलयुक्त सभा अध्यक्षों से प्रजा जन अनेक प्रकार के रक्षनों को प्राप्त होते हैं फिर वे क्या-क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ मनुष्यों को उचित है कि मन के समान वेगयुक्त विमानाद यानों में जल अग्नि और वायु को संयुक्त कर उसमें बैठ के सर्वत्र भूगोल में आ जाके शत्रुओं को जीतकर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शिल्प विद्या के कर्मों को बढ़ा के सबका उपकार किया करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्य जैसे वायु बादलों को संयुक्त करता है वैसे शिल्पी लोग उत्तम शिक्षा और हस्तक्रिया अग्नि आदि अच्छे प्रकार जाने हुए वेग करता पदार्थों के योग से स्थानांतर को प्राप्त होकर कार्यों को सिद्ध करते हैं फिर वे क्या करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सभा अध्यक्ष आदि मनुष्य लोग क्रिया कौशल से शिल्प विद्या से सिद्ध करने योग्य कार्यों को करके अच्छे भोगों को प्राप्त हो कोई भी मनुष्य इस जगत में पदार्थ विज्ञान क्रिया के बिना उत्तम भोगों को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होता इससे इस काम का नित्य अनुष्ठान करना चाहिए